कर्णं द्रोणं भीष्मयद्रथं चर्णं तथान्यानपोधवीरा मया हतां जिम्मा व्यथिष्ठ युस्वेताशिणे सपत्मान् द्रोणं चुषु योधेश अर्जुन से आशंका ता व्यपदिशति भगवान् मा हता तत्र त्र द्रोणभष्मशंका द्रोणो धनुर्ेदाचार्यो दिव्यास्त्रसंपन्न आत्मन विशेष तो गुर गीषंदमृतु दिव्यास्त्रसंपन्नशुराण द्वंदयुद्ध अगमिता तथा जयद्रथो य मम पुत्र शिरो भूपौ पात यहादत्तया शक्तिया अमोघया सपन्न सूर्यपुत्र कामीनो यमेश माता निमितेण म्यथिष्ठा तेभ्यो भय मा काी यु्यव जेता दुर्योधन प्रभृती रणे युद्ध सपत्ना शत्रून